सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक चार पदार्थ व प्रभु दोनों सत्य ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है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 उस हालत में ना तो स्नायु इतने तने होते जितने की जागरण में तने होते ना इतने शिथिल होते जितने की निद्रा में शिथिल हो जाते हैं और सो जाते मत में होते हैं एक मध्य सम बिंदु होता है तो नासाग दृष्टि का योगिक तो बहुत मूल्य है फिजियोलॉजिकल बहुत मूल्य है और ध्यान के लिए वो कीमती प्रभाव पैदा करती है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 तब तक भागता रहता हूँ कहां फुर्सत ध्यान के लिए अलग वक्त कहाँ या तो जागता हूं या सोता हूं फुर्सत कहाँ है और तीसरी बात की उपाय कहाँ है और तीसरी बात होती कहाँ है या तो जागो या सो सो तो तुम ही रह जाते हो जागो तो सब रह जाते हैं तुम नहीं रह जाते हो जोन ने जो कहा वो ठीक कहा ऐसे अगर चार से को कहते वो ध्यान जागते थक हैं थक जाते हैं सो जाते हैं। जब थकान मिट जाती फिर जग जाते हैं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 महावीर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं ये दोनों बातें सब इधर आप दोनों को इधर उल्टा कर रहे हैं जैसे आप हाँ हाँ बिल्कुल ही वो त्याग की तरफ गया नहीं मैं कह रहा हूँ की वो ज्यादा गहरे भोग की तरफ गए क्यूँकी अंतस में जितना भोग है उतना बाहर नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसी भूल हो जाती मेरी निरंतर बातों से शंकर भोगी है साधारणता हम चारवाग को भोगी कहेंगे साधारणता चारवाग को मैं त्यागी कहूंगा मैं कहूंगा कि वो जो अंतर भोग है बड़ा भोग है उसको छोड़ रहा चार बाग कह रहा है कि घी भी ऋण लेके पीना पड़े तो पियो ऋण की फिक्र मत करो बस घी मिलना चाहिए तो घी पर ही जी रहा है लेकिन बहुत बाहर जी रहा है खाने पीने तक उसका भोग है लेकिन एक अंतर भोग भी है उस तरफ उसकी कोई दृष्टि नहीं है उसको ध्यान नहीं शंकर ही बड़े भोगी हैं क्योंकि शंकर जाता गिर भोग में जा रहे हैं